नमस्कार मैं हूँ वर्षा उस गाँवकर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते कुमारी नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ आज के शो में हमारे साथ है कल्पना चौहान जी जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं आइए उनसे बात करते हैं आज के शो में की वो अब किस प्रोफेशन में हैं और क्या क्या करते हैं अब तक क्या इवेंट्स किए हैं वो सारी बातें जानेंगे आप सभी की तरफ से कल्पना चौहान का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति। शांति। मेरा नाम कल्पना है जैसे भाई ने बताया अभी <laughs> और मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ और एक्टिंग भी करती हूँ मैंने बहुत सारे राम शोज किए लाइक मॉन्टी गालो एडिडासवाइस लेक फैशन वीक और अभी एक्टिंग के लिए ट्राई कर रही हूँ थिएटर भी किया हुआ है उसमें कुछ प्लेज हैं सूरज की पहली किरण से सूरज की अंतिम किरण टोवा टेक्सिंग असाढ़ का एक दिन ऊंची उड़ान और इन दोनों में मुंबई में हूँ और अपनी कैरियर की उड़ान भरने के लिए तैयार तो <laughs> उस... <laughs> बहुत अच्छी बात मैं चाहूंगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए एक मॉडल के रूप में कैसे आए कहाँ से आपको आइडिया मिला किसने प्रेरणा दिया या आपकी अपनी इच्छा थी हाँ ये मेरी ही इच्छा थी बट मैं जेट में वर्किंग थी वहाँ से मुझे पहला ऑफर मिला मॉन्टी कार्लो का राम शो के लिए और बस ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई ऐसे जो ऐसे। अभी तक चल रही है और अपने मुकाम पे जाने के लिए तैयार <laughs> बहुत अच्छी बात आपने बताया और जैसे आपने जेट एज के बाद जब एंट्री किया इस नाटक में तो वो कैसा आपको पहला जो आप, आपका फील बिल्कुल अलग था चेंज आया तो उसमें आप अपने आप को कैसे सेट किया और क्या क्या चीज़ें नहीं थी आपके लिए फील्ड दोनों ही सेम है देखिए ग्लैमरस यहाँ भी था इस फील्ड में भी है और एविएशन इंडस्ट्री में था तो इतना ज़्यादा नहीं था और मैं फील्ड में हमेशा से आना चाहती थी पर एक वे नहीं मिला था जैसे बोलते ना कि कैसे जाऊँ क्या करूँ हर नहीं। चीज़ नई थी बट इज़ अ डिफरेंट थिंग ना कि आप किसी डिजाइनर के कॉस्ट्यूम को पहन के निप्रजेंट करते हैं कैसा है क्या है बहुत अच्छा <laughs> एक्सपीरियंस था रैम पर चलना कि लोग आपको देख रहे हैं आप किस तरह से अपने एटीट्यूड में हैं अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और और बहुत अच्छा अच्छा अच्छा फील्ड है अच्छा। जैसे ये नाटक नाटक के बारे में में में आपने बताया किस में कब किया था कैसा मैंने 2012 सबसे पहला प्ले किया था सूरज की पहली किरण से सूरज के अंतिम किरण इसमें मैंने एक का प्ले किया था जो शीलवती था बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था बहुत अच्छा कैरेक्टर पहले जमाने में किस तरह से रानिया हुआ करती थी और वो अपने आप को संभाल के रखती थी और हर तरीके से उन्हें ज्ञान दिया जाता था योग्यता का वीरता का हर चीज़ से बहुत ही चैलेंजिंग प्ले था और मुझे बहुत मज़ा आया ये प्ले करने में मैंने सेकंड प्ले किया था टोबा टेक्सिंग ये एक उस टाइम की स्टोरी थी जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इंडियन इंडिया में आ गया और जो पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान चले गए पर कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी अभी भी मिक्स थे लाइक पागल में <laughs> तो वहाँ के जो कुछ पागल थे जो इंडिया के थे वो पाकिस्तान में थे और जो पाकिस्तान के थे वो इंडिया में तो ये डिसाइड हुआ दोनों गवर्नमेंट ने कि जो पागल है वो भी इंडिया आ जाए इंडिया वाले तो फिर इस तरह से उसने एक पागल का रोल किया था देखिए दूसरों पे हंसना बहुत आसान होता बहुत आसान है आप दूसरों पर हंस सकते हैं बट खुद पर हंसना ना बहुत बड़ी बात होती है <laughs> तो ये भी रोल बहुत अच्छा था ऊंची उड़ान में एक ऐसी माँ की कहानी दिखाई गई थी जो हमारे चारों ओर हो रहा है औरतों के साथ कितना अन्याय अत्याचार करते है लोग वो सारा उसमें दिखाया गया था कि कैसे उनकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं और माँ को हेल्प करती हैं और आजकल वही हो रहा है नहीं, नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा की आप अपने जन्म शिक्षा इसके बारे में बताइए अच्छा। बेसिकली मैं मथुरा से हूँ मथुरा के बारे में तो सभी जानते है कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है और मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज मथुरा से की है मैं क्वाइस टाइम नेशनल प्लेयर हूँ बास्केटबॉल में क्या बात है बास्केटबॉल वगैरह कब आपने किया था कैसे मैं क्लास से ही तो मुझे स्पोर्ट का बहुत शौक है मैं ऑलराउंडर हूँ कुछ भी हॉकी वॉलीबॉल सभी तो देन उसके बाद हाइट भी अच्छी थी <laughs> तो इजली सलेक्शन हो गया बास्केटबॉल के लिए और बास्केटबॉल एथ क्लास से स्टार्ट किया था और ग्रेजुएशन में ट्वेल्स टाइम नेशनल खेली हूँ नेशनल में भुवनेश्वर गई पहली बार दूसरी बार कलकत्ता जाने का मौका मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हम्म हम्म चलिए बहुत अच्छी बात बताया आपने आप मल्टी टैलेंट व्यक्तित्व को अपना जो है हमारे बीच में रख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने स्पोर्ट्स में भी आपका रुचि है और साथ ही साथ आपने एक्टिंग भी शुरू कर दिया है आप और काफ़ी नाटकों में आपने काम किया है तो में चैलेंज किस किस तो हमें भूल जाना होता मुझे भूलना होगा की कल्पना हो अगर मैं एक ऐसी गरीब फैमिली की लड़की का रोल कर रही हूँ जो अपने रोज की जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ तो मुझे वो वो सारा याद करना होगा की हाँ मुझे सोचना होगा कि मैं वो लड़की हूँ मैं कल्पना नहीं वो लड़की हूँ जो किस तरह से अपनी फैमिली को चला रही है एक एक दिन उसके लिए कैसे गुजरता है किस तरह से वो सब इकट्ठा करती है अपनी फैमिली के लिए तो मैं सिर्फ वही लड़की हूँ जैसे मैं सरता ले, ले लेते नाम उसका सरता है तो मैं सरता हूँ कल्पना नहीं हूँ उसी में सोच रही हूँ उसी को जीऊंगी मैं उसी स्टार्ट करूंगी नॉर्मल लाइफ में भूल जाऊंगी की मैं कल्पना हूँ मैं सरता हूँ और सरता ही रहूंगी बहुत चैलेंजिंग होता है अपने आप को <laughs> उस रोल में ले जाना। <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि किस एक लेकिन उस उसको एक लाइवनेस देना उसके लिए उसके साथ जीना उसके साथ रहना तो ये सब करने में कितना टाइम लगता है कैसा आप प्रिपेयर करते हैं आपने देखा भारत माता का रोल जी जी तो भारत माता भूल गई थी कि कलपरा भारत माता हूँ सभी मेरे बच्चे हैं तो उसी में हाँ कि भारत माता किस तरह से होंगी जब वो सोचती होंगी तो उनका सोचने का नज़रिया क्या होता होगा और वो हर उनके लिए सभी बच्चे हैं अपने बच्चों के लिए वो कितनी चिंतित हैं वो दिखना चाहिए वो किस तरह सोचती होगी बस वही स्टार्ट हो गया था <laughs> बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोताजन अभी सुन रहे हैं रेडियो माधोबन को वो भी एन्जॉय कर रहे होंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं कल्पना चौहान जी से और बहुत ही अच्छा उन्होंने रोल किया है वो काबिल तारीफ़ है और अच्छा भी लग रहा था बहुत फील सब लोग एन्जॉय किया उनके एक्टिंग को तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो आ चल के तुझे मैं ले के चलो एक ऐसे गगन के चले जहाँ हम भिनो आंसू हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं ले के चलो एक ऐसे गगन के चले जहाँ हम भिन हो आसू भिन हो बस प्यार ही प्यार फले एक सै गगन के फले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 भोर फेरा भागे कभी धूप खिले कभी ठाव मिले लंबी सी गजन नखले, जहाँ हम भी हो, आंसू न हो बस प्यार ही प्यार फले एक गजन के खे हराए जहां दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदे जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदे सपनों में पली हस्ती हो कली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ हम भिनो आंसू भिन हो बस प्यार ही प्यार फले एक सैसे गगन से फले अपनों के ऐसे जहाँ में जहाँ प्यार ही प्यार खिलाओ हम जाके वहाँ खो जाए शिखवान कोई गिला हो कही बैर न हो कोई हैर न हो सब मिलके के यू चलते चले जहाँ हम भी न हो आंसू न हो बस प्यार ही प्यार पले आ के तुझे मैं ले के चलू एक सैठ गगन के तले जहाँ हम भी हो नमस्कार आप सुंदर रेडियो का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हम बात कर रहे हैं कल्पना चौहान जी से जो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और मॉडल हैं, तो आइए बात करते हैं वर्तमान समय में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो बातें हो रही हैं, लड़कियों के साथ जो बातें हो रही है तो उसके ऊपर आपका विचार क्या है देखिए अगर बड़े बड़े सिटीज़ की बात करें तो गर्ल्स को बहुत फ्रीडम दी जाती है जो मैंने देखी है दिल्ली और मुंबई में पर आज भी ऐसे एरियाज़ हैं ऐसी सिटीज़ हैं छोटे छोटे जहाँ पर गर्ल्स को इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती है लाइक वही उनकी मैंटिलिटी कि ट्वेल्थ कर लिया अब शादी कर देते हैं तो कभी कार होता है ना कि आप सुनिए कि कोई बहुत अच्छा गाता है तो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है वो सारी उनकी कला दबके रह जाती है निखर नहीं पाती है तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो गर्ल्स के साथ इस तरह से करते हैं ना करें आप जिस तरह लड़कों को समझते हैं उस लड़कियों को भी समझें वो भी बहुत अच्छा कर सकती हैं और ये डिफरेंस कि ये लड़का है ये लड़की है ये ख़त्म हो जाना चाहिए समाज में आज आप देखते हैं क्या क्या घटित तो होता है लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है बलात्कार भ्रष्टाचार इस तरह से फैला हुआ है ना कि आज छोटे सहर की लड़की बाहर जाने से डरती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए क्योंकि हमारी समाज पढ़ी लिखी समाज है लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में कि लड़कियां क्यों लड़कियां ही क्यों डरती हैं लड़कों के साथ तो ऐसा नहीं होता है कि वो बाहर जाते वो तो किसी भी टाइम जा सकते हैं आ सकते हैं फिर लड़कियों के साथ हम ऐसा क्यों करते हैं वो ही क्यों अनएजुकेटेड रह जाती है गाइस को तो आप पढ़ाने के लिए इंग्लैंड भी, भी भेज देंगे हाँ मेरा लड़का पढ़ने के लिए जा रहा है मैं इंग्लैंड भेज रहा हूँ उसको तो लड़कियों को तो आप घर से बाहर भी नहीं निकलने देते ऐसा नहीं होना चाहिए उन्हें भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे वो भी जो आपका लड़का कर रहा है वो लड़की भी करके दिखाएगी चार दीवारी में बंद करने से उन्हें कोई फायदा नहीं जितना वो पढ़ेंगी बोलने का मौका मिलेगा और सभी चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने मेरी बेटी डॉ डौक, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने जो भी है बहुत सारे फील्ड हैं जो उसके पास क्वालिटी है पहले आप उसको पहचानिए कि वो क्या चाहती है वो एक अच्छी पेंटर है अच्छी मॉडल है तो उसे जान दीजिए क्योंकि जब जो हमें अंदर से फील होता है ना कि मुझे ये करना है और हम जब वो करते हैं तो बहुत निखार आता है जैसे मेरे साथ था मेरी फैमिली ने मुझे जाने दिया कि मुझे मॉडलिंग करनी है और पापा ने अलाउ किया जाओ बेटा क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में अच्छी तरह से काम कर सकती हूँ मेरे पास वो क्वालिटी है जो इस फील्ड को चाहिए एक्टिंग स्किल है मॉडलिंग तो अच्छा था वो दूसरों को भी समझना चाहिए तो कोई भी फील्ड अच्छा और बुरा नहीं होता है सारी चीज हम पे डिपेंड करती है तो जाने देना चाहिए लड़कियों को हर फील्ड में जिस फील्ड में वो निपुण है अच्छा कर सकती है क्यों नहीं जाने देते क्यों उन्हें रोक के रखा है शादी मानती हूँ मैं की लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है पर उन्हें उनका फ्रीडम तो दीजिए आप अठारह साल में या सत्रह साल में शादी कर देते हैं उनका बचपन भी ख़त्म नहीं हो पाता शादी के बंधन में बन जाती हैं खुद को जो खिलौनों की खेलने वाली एज में वो दूसरों के घर जाके और अपने आप को किस तरह से हैंडल करती है पूरी फैमिली को हैंडल करना होता है बहुत चैलेंजिंग होता है समझें पेरेंट्स उन्हें समझें कि लड़कियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कल्पना चौहान जी मुझे लगता है कि आपकी बातों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारे देश में जो लड़कियां हैं उनको हम लोग जितना तोजो देना चाहिए जितना उनको सम्मान देना चाहिए जितना उनके बारे में उनको फ्रीडम देना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं दे पाते हैं जिसके वजह से ये चीज़ें हो रही हैं और फ्रीडम देते हुए भी हमको थोड़ा सा सिक्योरिटी की बात होती है वो हम लोग खुद अगर ध्यान रखते हैं और उसको अच्छी तरह से ट्रेन करके घर से भेजते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं जिसके बारे में हम लोग डरते हैं तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को फ्रीडम दें और उनको जो इच्छा है उनकी क्या अच्छा है उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ है वो हमें पता चल जाता है उनके बोलने भी से उनके खेलने से वो सारी चीज़ें हमारे सामने है, होती हैं तो अगर उस तरह की बातें वो हमारे सामने रखती है कि मुझे मॉडलिंग में जाना है एक्टिंग में जाना है तो ज़रूर भेजिए उनको रोकी मत और उनको वो फील्ड में जाके अपने आप करियर को बनाने का एक मौका उनको मिलना चाहिए जो कि हम लोग शायद अभी नहीं दे पा रहे हैं तो ये कल्पना चौहान जी का मैसेज है कि आप अपनी लड़कियों को तैयार कीजिए और उन्हें जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के लिए आप बायदा उन्हें भेजने की पूरी तैयारी करें तो चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज है मुझे लगता है कि राजस्थान में ख़ास ये मैसेज की ज़रूरत है क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे लड़कियों को जो है पूरा फ्रीडम नहीं है और 10वीं 12वीं के बाद उन्हें जो है शादी किया जाता है उनके कभी कभी तो देखा गया है कि यहाँ पर बचपन में ही शादी हो जाती है और फिर हाँ बाल भी विवाहि मोस्टली राजस्थान में ही देखने को मिलता है जबकि तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो बच्चे खिलौनों से खेलना चाहते हैं आप उनका बचपन खराब कर रहे हैं और किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा तो सोच समझ के कीजिए एक्चुअली उन्हें बड़ा तो उन्हें दीजिए समझ तो आने दीजिए की क्या है क्या नहीं रिश्ते क्या होते हैं फैमिली क्या होती है आठ साल की बच्चे की शादी आठ साल की बच्चे की शादी आप कैसे करवा सकते नहीं होना चाहिए चीजें खत्म होनी चाहिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं वो इस मैसेज को अपने जहन में रखेंगे और इसको फॉलो अप करेंगे दूसरी जहां भी इस तरह की बातें हो रही हैं उसे पूरी तरह से रोक कर या पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं आप इसके लिए विशेष रूप से पुलिस भी आपको मदद करती है तो आप इन चीज़ों को रोकें और जहाँ तक मेरा बात है कि मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को रोकने के बाद लड़के को अच्छी अच्छी तरह से बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा बना सकते हैं इसको जितना पढ़ने के लिए वो पढ़ना चाहते हैं उस तक पढ़ाइए बीच में उसकी पढ़ाई मत रोकिए चलिए कल्पना जी मैं एक और बात पूछना आपकी हॉबीज क्या है आप किस तरह से अपने चॉइस आपकी क्या करना चाहते हैं फ्री टाइम में आप क्या करते हैं वो बताइए अच्छा मुझे बहुत शौक है बाइक राइडिंग का और हर तरह की बाइक बोलर आर प्लस क्रेजी टब मैं बास्केटबॉल खेलना भी बहुत पसंद करती हूँ वहां से लगता है कि मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है और मुझे पोइट्री का भी बहुत शौक फ्री टाइम है प्री में वो भी कर लेती हूँ कभी जिसे मैं चाहूंगी अपनी चार लाइनें आपके साथ जरूर जरूर जरू, शेयर कीजिए कल्पना जी आपकी कविता हम सुनना चाहेंगे मेरी टूटने की वजह मेरी टूटने की वजह जहरी से पूछिए जिसकी तमन्ना थी की मुझे और तराशा जाए क्या बात है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मेरी टूटने की वजह उसहरी से पूछिए जो मुझे और तराशना बहुत ही अच्छी बात आपने कल्पना की बताई है तो आइए आगे बढ़ते हैं इस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप किस टाइप के गाने सुनना पसंद करते हैं क्लासिकल म्यूजिक <laughs> हाँ, सुनना पसंद करती हूँ हमेशा ही रहता है आज गाने बनते हैं और मैं भी इसी एज में हूँ कि जो होना चाहिए बट जो बात पुराने गानों में थी वो आज के गानों में ढूंढने से भी नहीं मिलती आज के गाने अभी अगर हम अंताक्षरी खेलते हैं मैं लेती हूँ तो हम अंताक्षरी में ना आज भी हम लोग जिस एज में मैं हूँ एक यंग आज भी हम लोग पुराने गाने यूज करते हैं आज आज का जो म्यूजिक आता है बहुत शोर शराबे के साथ आता है जो पहले म्यूजिक थी गाने हुआ करते थे लगता था आज भी वो तो म्यूजिकल अच्छा थोड़ा गुनगुना क्यूँ पसंद है मुझे शमी कम्बू जी पर फिल्म आया है कहता रहे जी कहता रहे ये गाना मुझे बहुत पसंद है इसमें आप पूरी तरह मस्ती कर सकते हैं अपने आप पे दिखाया गया हाँ कि मैं क्या हूँ खुल के गा सकते हैं याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने चाहे दो जी कहता रहे रहे हम चार के में हैं। हम के में हैं हैं क्या करें चाहे कोई मुझे कहे। और आप जो इस गाने को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें वो भाव है कि जहाँ व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है और अपने आप की जो मस्ती है वो प्रेजेंट किया है बड़ा अच्छा जो है मस्ती वाला गाना आपको पसंद है चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और जैसे हम लोग बात करते हैं सोशल की या समाज सेवा की तो आप अपने इस प्रोफेशन के माध्यम से किस तरह से समाज सेवा कर सकते हैं देखिए मैं एक्टिंग फील्ड से ही आप जानती हैं तो एक्टिंग में भी आज क्या है आज हम उस इंडस्ट्री में इस इंडस्ट्री में हूँ और उसके बाद आजकल लोगों को लिखने वाली किताबों की भाषा जल्दी समझ में नहीं आती अगर आप उनको कुछ दिखाएं वीडियोस दिखाएं तो बहुत जल्दी समझ में आता है तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस आएँ और उनमें मैं एक्ट करूँ जो तो समाज को दिखाएँ कि, कि किस तरह से वो एजुकेटेड हो सकते हैं किस तरह से वो अपने फील्ड को चूज़ कर सकते हैं किस तरह से वो नई नई चीज़ें जान सकते हैं आज ऐसे एरिया एरियाज़ हैं आप जानते हैं कितने कि लोग सिर्फ खाने के लिए एक टाइम खाने के लिए तरसते हैं तो उनको बताया जाए कि और भी अपॉर्चुनिटी जैसे भीख मांगने से ही कुछ नहीं होगा लोग वागो ने माइंडसेट सेट कर रखा है कि हाँ बच्चे उनको भीख मांगने के लिए भेज देते हैं तो पेट भर जाएगा नहीं बहुत सारी चीजें कि आप वो कर सकते है काम करके भी किया जा सके जी और मैं बहुत सारी संस्थाओं के साथ एक्ट करना चाहूँगी प्ले करना चाहूँगी कि जो वहाँ से पैसा कलेक्ट हो वो उन गरीबों की हेल्प करें और जिन्हें दो वक्त का खाना नहीं मिल सकता वो एटलीस्ट वो अपना खाना इंजॉय करें पेट भरें और कोई भी इस दुनिया में भूख की वजह से नहीं हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था मैं जानती हूँ कि फिर उसी तरह से दोबारा वो सोने की चिड़ियाँ बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके बहुत ही अच्छा विचार आपने व्यक्त किया और आप अपने एक्टिंग के माध्यम से जो है समाज में इस तरह से जो भूखे हैं उन सभी को खाना मिले इस तरह का जो कार्य हो वो आप करना चाहते हैं और मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग अपने लाइफ में अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं हर किसी लाइफ हर, लाइफ हर किसी के लाइफ में तो आपको कब ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे करना पड़े वो कौन सा पीरियड था मैंने आपको बताया कि मेरा मैं कैरियर स्टार्ट दिल्ली से किया था दो साल मैंने रैम शोज़ किए तो वो टाइम तो बहुत अच्छा था मैं मुंबई में आई एकदम नई थी किसी को जानती भी नहीं थी यहाँ पर तो वो जो जनवरी फरवरी और मार्च ये तीन महीने ऐसे हर चीज़ को समझना जानना कहाँ क्या है वो पीरियड मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि किसी को भी नहीं जानते आप एक अंजान शहर में आ जाते हैं कुछ नहीं पता कि क्या कैसे है बस ये था कि करना है करना है कुछ करना है पर उसी की वजह से बस आगे आऊँ तीन महीने के बाद आपको कैसे इस तरह से ब्रेक मिला कहाँ आपको काम मिला मैंने ऑडिशन दिए काफ़ी जगह प्रोडक्शन हाउस के नाम निकाले सो, जाजा के ऑडिशन दिए इस तरह से मेरे प्यार बने लोगों को जाना कि कहाँ ऑडिशन है क्या क्या, क्या किस एरिए में होता है इस तरह से फिर मुझे पहला ब्रेक सीआईडी में मिला वहाँ मुझे एक अच्छा रोल मिला इस तरह से फिर बस ये सिलसिला चलता ही जा रहा है कहाँ तक जाएगा बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि तीन महीना जो है आपने स्ट्रगल किया और उसमें आपने सभी जगह की बातें जो है वहां पर नई जगह में जाकर आपने खोज किया कि कहां कहां क्या क्या होता है एंड वहां वहां जाकर आपने अपने आप को प्रजेंट किया ऑडिशन दिया उसके बाद फिर आपको जो है तीन महीने के बाद आपको एक सफलता मिली और वहाँ से जो है आप धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ते रहें और आपके जो सपने हैं वो पूरा हो और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि आप कहाँ किस फील्ड में आ, किस जगह पे काम करेंगे आ, मुझे मूवीज में ट्राई कर रही हूँ मैं जी जी और बहुत ही जल्द अगर भगवान ने चाहा भगवान का आशीर्वाद रहा तो आज जिस जगह करीना कपूर है आप मुझे वहाँ देखेंगे क्या हुआ, क्या, हुआ, क्या बहुत ही अच्छी बात है और हम शुभकामना करते हैं कि आप अपने सपने को पूरा करें बहुत जल्दी और करीना कपूर जैसे धन हमारे साथ आए फिर हम लोग आपस बात करेंगे तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा हमारे जो है, रेडियो के है, आपको सुन रहे हैं तो हमेशा अपने खुद की सुनो की आप क्या चाहते हैं ये नहीं की समाज क्या चाहता है आपके लिए कभी कभार हम समाज के प्रेशर में आके नहीं हमें ऐसा करना चाहिए ये करना चाहिए नहीं आप क्या चाहते हो, अगर आप प्रेशर में काम करेंगे कभी नहीं कर पाएंगे हमेशा अपनी सुनेंगे ना कि मुझे क्या करना है आप अपने आप को बेहतर जानते हैं हमेशा अपनी सुनिए बहुत आगे जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना चौहान जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि आप अपने मन की सुनो अपनी बात सुनो और अपने मन की सुनने के बाद आप जब काम करते हैं तो बहुत आगे बढ़ते हैं ये आपने कहा बहुत ही प्यारा सा मैसेज थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में थैंक थैंक यू आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडोमा दुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो नमस्कराते रहो समझो मैं हूँ आखिर एक इंसान मेरे सीने में भी दिल है है मेरे भी कुछ अरमा संग संगा